किंतु एक बार उस पर दृष्टि पड़ गई तो वह हमारे हाथ से छूट कर नहीं जा सकेगा यदि देवताओं के सही इंद्र भी उसकी रक्षा करेंगे तो भी हम उसे मार कर ही छोड़ेंगे उस समय उन दोनों के मुख की देखकर आपके पक्ष के वीर यही समझने लगे कि ये अवश्य जय द्रथ का वध कर देंगे इसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंधु को देख कर से बड़ी गर्दना की उन्हें डरते देख कर आपका पुत्र दुर्योधन की रक्षा के लिए उनके आगे होकर निकल गया आचार्य उनके आचार दो अतः वह रथ पर चढ़कर संग्राम में आ कूदा जिस समय आपका पुत्र अर्जुन को लांग कर आगे बढ़ा आपकी सारी सेना में खुशी से बाजी बजने लगे तब श्रीकृष्ण ने कहा अर्जुन देखो आज दुर्योधन हमसे भी आगे बढ़ गया है मुझे यह बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती है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 उसने उन्हें अपने सामने आने पर रोक दिया यह देखकर उसके पक्ष के सभी छत्री उसकी बढ़ाई करने लगे राजा को संग्राम में लड़ते देख कर आपकी सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा इससे अर्जुन का क्रोध बहुत बढ़ गया तब दुर्योधन ने हंसते हुए उन्हें युद्ध के लिए ललकारा श्री कृष्ण और अर्जुन भी उल्लास में भरकर गरडने और अपने शंख बजाने लगे उन्हें प्रसन्न देखकर सभी कौरव दुर्योधन के जीवन के विषय में निराश हो गए और अत्यंत भयभीत होकर कहने लगे हाय महाराज मौत के में जा पड़े हाय महाराज मौत के में जा पड़े उनका कुलाहल सुनकर दुर्योधन ने कहा मत, मैं अभी कृष्ण और अर्जुन को मृत्यु के पास भेजे देता हूँ ऐसा करकर कर उसने तीन तीखे तीरों से अर्जुन पर वार किया और चार बारों से उनके चार चारों घोड़ों को बुंद दिया दस बाढ़ श्रीकृष्ण की छाती में मारे और एक भल्ल से उनके कोड़े को काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया इस पर अर्जुन ने बड़ी सावधानी से उस पर चौदह बाढ़ छोड़े किंतु वे उसके कवच से टकरा कर पृथ्वी पर गिर गए उन्हें निष्फल हुआ देखकर उन्होंने चौदह बाढ़ फिर छोड़े किंतु वे भी दुर्योधन के कवच से लगकर जमीन पर जा पड़े यह देखकर श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा आज तो मैं यह अनोखी बात देख रहा हूँ देखो तुम्हारे बाण बाढ़ पर छोड़े हुए तीरों के समान कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं पार्थ तुम्हारे बाण तो भद्रपात के समान भयंकर और शत्रु के शरीर में घुस जाने वाले होते हैं यह तो कैसी विडंबरा है आज ऐसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है अर्जुन ने कहा श्री मालूम होता है दुर्योधन को ऐसी शक्ति आचार्य द्रोण ने दी है इसके कवच धारण करने की जो शैली है वह मेरे अस्त्रों के लिए भी अभेद्य है इसके कवच में तीनों लोकों की शक्ति समाई हुई है इसे एकमात्र आचार्य ही जानते हैं या जा उनकी कृपा से मुझे इसका ज्ञान है इस कवच को बालों द्वारा किसी प्रकार नहीं भेदा जा सकता यह नहीं अपने बद्र द्वारा स्वयं इंद्र भी इसे नहीं काट सकते कृष्ण यह सब रहस्य जानते तो आप भी हैं फिर इस प्रकार प्रश्न करके मुझे मोह में क्यों डालते हैं लोकों में जो कुछ हो चुका है जो होता है, है।, है।, है। धारण करके इस समय निर्भय हुआ खड़ा है किन्तु अब आप मेरे धनुष और भुजाओ के पराक्रम को भी देखे मैं कवच से सुरक्षित होने पर भी आज इसे परास्त कर दूंगा ऐसा कर कर अर्जुन ने कवच को तोड़ने वाले मानवास्त्र से अभिमंत्रित करके अनेकों बाण चढ़ाए किंतु से उन्हें जनार्दन इस अस्त्र का मैं दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने पर यह अस्त्र मेरा और मेरी सेना का भी संहार कर डालेगा इतने ही में दुर्योधन ने नौ नौ बाण से अर्जुन और श्रीकृष्ण को घायल कर दिया तथा उन पर और भी अनेकों बाणों की वर्षा करने लगा उसकी भीषण बाण वर्षा देखकर आपके पक्ष के वीर बड़े प्रसन्न हुए और बाजों की ध्वनि करते हुए करने लगे। तब अर्जुन ने अपने काल के समान कराल और तीखे बाणों से दुर्योधन के घोड़े और दोनों पार सुरक्षकों को मार डाला फिर उसके धनुष और दस्तानों को भी काट दिया इस प्रकार उसे रथहीन करके दो बाणों से उसकी हथेलियों को बीधा तथा उसने उसके नखों के भीतरी मांस को छेद कर उसे ऐसा व्याकुल कर दिया कि वह भागने की चेष्टा करने लगा दुर्योधन को इस प्रकार आपत्ति में पड़ा देखकर उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया जन समूह से घिर जाने और भीषण वाण वर्षा के कारण उस समय न तो अर्जुन ही दिखाई देते थे और न श्रीकृष्ण ही तक कि उनका रथ भी आंखों से उझल हो गया था तब अर्जुन ने गांडी धन खींच कर भीषण टंकार की और भारी बाल वर्षा करते शत्रुओं का करना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण स्वर से पांच बजाने लगे उस शंख के नाद और गांडी की तंकार से भयभीत होकर बलवान और दुर्बल सभी पृथ्वी पर लौटने लगे तथा पर्वत समुद्र द्वीप और पाताल के सही सारी पृथ्वी गूंज उठी आपकी और अनेकों वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को मारने के लिए बड़ी फूर्ति से दौड़ आए भूश्रवाद कृपाचार्य शल और अश्वस्थामा इन आठ वीरों ने एक साथ ही उन पर आक्रमण किया उन सब साथ राजा दुर्योधन जयद्रथ की रक्षा के उद्देश्य से उन्हें चारों ओर से घेर लिया अश्वस्थामा ने तिहत्तर बाणों से श्री कृष्ण पर और तीन से अर्जुन पर भार किया तथा पांच बाणों से उनकी ध्वजा और घोड़ों को भी छोटो छोट की इस पर अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अस्वस्थ पर छह सौ छोड़े तथा तो अर्जुन को घायल कर, कर, कर दिया फिर उन्हें भोरी श्रवा ने तीन कर्ण ने बत्तीस वृष्ठ ने सात जयदश ने तिहत्तर कृपाचार्य ने दस और मद्राज ने दस बाणों से बिंघ डाला इस पर अर्जुन हंसे और अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए उन्होंने कर्ण को बारह और विश्व पर तीन बार छोड़कर सल्य के बाढ़ से ही धनुष को काट डाला फिर आठ बाणों से अस्वस्थ को पच्चीस से कृपाचार्य को और सौ से जयदत को घायल कर दिया इसके बाद उन्होंने अस्वस्थ पर सत्तर बाढ़ और भी छोड़े तब भूरी ने कुपित होकर श्री कृष्ण को कोड़ा काट डाला और अर्जुन पर तिहत्तर बाणों से वार किया इस पर अर्जुन ने सौ बाणों से उन सब शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक दिया